हेलो बच्चों सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूं मैं सुनीता आज मैं आपको सुनाऊंगी एक दर्दनाक लेकिन सच्ची घटना पर आधारित कहानी हिरेषमा का दर्द इसे लिखा है तोशी मारुकी ने और अनुवाद किया है डॉक्टर तोमोको की कुछ इस पुस्तक में चित्रों की सहायता से कल्पना को उड़ान दी है मारूकी ने इसे हमने एनबीटी की पुस्तक हिरोशिमा का दर्द से साभार प्राप्त किया है तो सुनो कहानी जापान के एक शहर हिरोशिमा की वह सुबह अभी भी मुझे याद है आसमान बिल्कुल साफ था गर्मी की चिलचिलाती धूप जैसे चुभ सी रही थी हिरोशिमा की सातों नदिया मंद मंद धुन में बही जा रही थीं, करती शहर की ट्राम गाड़ी भी रोज की तरह अपनी धीमी चाल से चली जा रही थी अनेकनेक शहर टोकियो ओसाका नागोया जैसे बड़े शहर भी एक के बाद एक बमबारी के शिकार हुए और जलकर राख हो गए इस हवाई बमबारी के प्रकोप से अछूता रह गया था सिर्फ हिरोशिमा शहर आखिर क्यों जैसे प्रश्न उठने लगे कब तक बचेंगे जैसी आशंकाएं उभरने आपदा से निपटने के लिए सभी तैयारी करने लगे ऊंची इमारतों को तोड़कर सड़कें चौड़ी की गईं ताकि आग ना फैले ढेर सारा पानी जमा कर रखा गया बमबारी से बचने छुपने के लिए स्थान बनाए गए हर वक्त दवाइयों के थैले और मोटे कपड़े की टोपी से सभी लोग लैस रहा करते थे इन्हीं बेबस लोगों में एक नन्नी सी लड़की भी थी सात साल की नाम था मीचन। वो सुबह सब कुछ रोजमर्रा की तरह था मीचन भी नाश्ता कर रही थी अपने माता पिता के साथ नाश्ते में पका चावल गुलाब के रंग का था क्योंकि वो शकरकंद के साथ पकाया गया था कल ही तो गांव से किसी ने भेजा था वो शक्करकंद बहुत ही स्वादिष्ट है है ना बड़े चाव से मीचन से खा रही थी जोर की भूख लगी थी उसे पापा को भी चावल बहुत अच्छे लग रहे थे यही वह क्षण था जब अचानक एक आँखों को चौधा देने वाली भयानक चमक हमें चीर कर निकल गई नारंगी रंग का था नहीं, नहीं हल्के नीले रंग का था ऐसा लगा जैसे सौ दो सौ एक साथ हम पर गिर पड़ी हूँ दरअसल ये एक परमाणु बम था जिसे मानव इतिहास में पहली बार किसी पर गिराया गया था बी उनतीस नामक हवाई जहाज से जिसे अमेरिका ने भेजा था उस हवाई जहाज का नाम था एनोला गई और उस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय इतना प्यारा नाम रखा गया था उस परमाणु बम का ये घटना है 6 अगस्त उन्नीस सुबह आठ की मीचन भी बेहोश हो गई जब आंख खुली तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा सुन सन्नाटा छाया था चारों तरफ आखिर हुआ क्या आखिर चल क्या रहा है शरीर जैसे जकड़ सा गया था। पट पट कर जलने की आवाजें आ रही थी अंधेरे के उस पार लाल लपट उठने भी लगी थी अरे ये तो आग लगी है नीचन नीचन माँ की पुकार कानों को भेद रही थी लेकिन मीचन पूरी तरह भारी भरकम लट्ठे के नीचे दब सी गई थी लट्ठे के भार को पूरी शक्ति से हटाते हुए, किसी तरह तुम जल्दी आओ मिचन के पापा कहा है आप पापा तो आग के लपटो में फे हुए थे पापा को बचाना मुश्किल था शायद असहाय दोनों ने आग को हाथ जोड़ा यही वह क्षण था जब आवाज के साथ अचानक आग की लपटों के बीच पापा की छवि उभरी और उसी उन लपटों में कूद कर पापा को बाहर खींच लाई पापा के बदन पर घाव है गड्ढे जैसा दिखाई दे रहा है माँ ने अपने कपड़े में लगी चौड़ी बेल्ट की पट्टी खोली और उससे घाव पर पट्टी बांधी पता नहीं कैसे कहाँ से माँ में इतनी अद्भुत शक्ति आ गई पापा को अपनी पीठ पर लाद कर मिचन का हाथ पकड़ दौड़ती हुई निकल पड़ी नदी नदी मां चीख रही थी पानी पानी मीचन भी बिलख रही थी तीनों किसी तरह लुढ़कते हुए नदी के तटबंध को पार करते हुए छप छप करते हुए नदी के जलाशय में प्रवेश कर गए लेकिन मीचन का हाथ छूट गया मां भी विचलित हो गई जल्दी जल्दी ठीक से हाथ पकड़ो नदी में बहुत सारे लोग थे जो आग से बचकर यहां पहुंचे थे कुछ बच्चों के कपड़े जलकर जगह जगह से फट गए थे पलके होठ जैसे कोमल अंग सूझ फूल से गए थे बच्चे जिनकी आंखें भी नहीं खुल रही थीं, धीमे-धीमे बुदबुदा रहे थे, पानी, पानी, पानी झुलस तो गई थी, जगह-जगह से छिलके की तरह लटक रही थी बहुत सारे लोग थे कुछ भूत पिशाच की तरह इधर उधर घूम रहे थे कुछ ने दम तोड़ दिया था और मुंह के बल गिर पड़े थे उनके ऊपर और भी लोग गिरते जा रहे थे एक छोटा सा पहाड़ बन गया था उन दम टूटते लोगों का। का इतना भयानक दृश्य, शायद नरक का भी ना हो। तीनों ने एकजुट होकर पार कर ली एक और नदी। फिर जैसे ही माँ ने पापा को कंधे से उतारा वो खुद भी जड़ सी बैठ गई मीचन के पैरों के पास कुछ नन्ही चिड़िया जैसी चीज उछलती हुई जा रही थी अरे ये तो अबाबीले है पंख जल चुके हैं उड़ान भरने में बेबस नदी के बहाव के ऊपरी हिस्से से धीरे धीरे बहे आ रहे थे इंसान भी बिल्ली भी फिर भी वे दौड़ रहे थे धू धू कर जलते हुए घरों के बीच से बचते हुए फिर से एक नदी पर आ पहुंचे थे नदी में घुसते ही मीचन को नींद आने लगी नींद से बोझिल मीचन ने एक घूट पी भी लिया नदी के पानी का मां ने हाथ बढ़ाकर तुरंत उसे बचा लिया तीनों किसी प्रकार से सरकते हुए समुद्री तट तक जा पहुंचे मियाजीमा मियाजी टापू बैंगनी रंग में धुंधला सा दिखाई दे रहा था मां सोच रही थी कि नाव में बैठकर तट पार मिया जिमा टापू पर चले जाएं। टापू पर चीड़ और मेपल के बहुत सारे वृक्ष थे और वहाँ के तट का पानी भी स्वच्छ और साफ होता था शायद वहाँ तक आग भी हमारा पीछा ना कर पाए यही सोच रही थी मीचन जब अचानक उसकी आँखें बंद हो गईं और फिर पापा की भी आँखें बंद हो गईं और फिर माँ की भी दिन ढल गया रात हो गई फिर रात भी बीत गई और सवेरा हो गया और फिर रात हुई फिर से सूरज निकला फिर रात आई फिर सवेरा हुआ आज क्या तारीख है भैया माँ ने रहा चलते किसी से पूछा और फिर गिर पड़े लोगों को एक एक कर उठाकर जांच रहा था वो आदमी नौ तारीख है उसने उत्तर दिया माँ ने उंगलियों पर जोड़कर देखा और बोली चार दिन बीत गए उस घटना को ऐसे हालात में मीचन सिसकियां भरने लगी पास पड़ी दादी माँ जो मृत सी दिख रही थी वह अचानक उठ गई और अपनी पोटली से चावल का लड्डू निकाला मीचन की तरफ बढ़ा दिया। दरअसल आटे का लड्डू था जैसे ही मीचन ने उसे हाथ में लिया दादी माँ जमीन पर गिर पड़ी और शिथिल पड़ गई माँ ये देखकर हैरान थी कि इस हाल में भी इस बच्ची ने चौप पकड़ रखा है छोड़ो इसे छोड़ो तो इस चॉपस्टिक को फिर भी उसके हाथ से चॉपस्टिक अलग नहीं हुआ माँ ने एक, एक करके उसकी चकड़ी हुई उंगलियों को ढीला किया और चार दिन बीत गए थे उस भयावह घटना भया को तब से उसने चॉपस्टिक पकड़े रखा था आज चॉपस्टिक अपने आप ही जमीन पर गिर पड़ा पास के गांव से अग्निशामक के दफ्तर से कुछ लोग आए लोगों की सहायता करने के लिए सेना के लोग मृत व्यक्तियों को उठाकर एक ओर रख रहे थे मृत शरीर के सड़न से उत्पन्न दुर्गंध उसके ऊपर जलते हुए शरीर की बदबू बिल्कुल सांस लेना दूभर हो रहा था वहाँ एक विद्यालय किसी तरह जलने से बच गया था उसको अस्पताल में परिवर्तित कर दिया गया लेकिन ना तो वहाँ चारपाई थी न चादर जमीन पर सोने के अलावा कोई चारा ना था डॉक्टर कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे दवाइयाँ भी नहीं थी पट्टी भी नहीं थी माँ ने मीचन की मदद से पापा को कंधे पर उठाकर अस्पताल पहुँचा दिया उसी स्कूल वाले अस्पताल में मीचन का घर पता नहीं किस हाल में होगा चलो चलकर देखते हैं मीचन के साथ माँ उस जगह को देखने गई जहाँ पहले उनका घर हुआ करता था अरे ये तो मीचन की कटोरी है टूट गई बेचारी मुड़ भी गई है पड़ोस की सहेली नाम जिसका सच्चन था वो पता नहीं किस हाल में होगी और मेरी सहेली जिसका नाम चीचन था पता नहीं कहाँ चली गई मीचन की एक भी सहेली अब नज़र नहीं आ रही हिरोशिमा का पूरा शहर एक मैदान सा नज़र आता है वह भी जला हुआ सुलगता हुआ जहाँ तक नजर जाती है ना तो कोई घर बचा है ना ही पेड़ ना ही हरियाली परमाणु बम तो सिर्फ एक ही गिराया गया था लेकिन अनगिनत लोगों की जान गई उसके बाद भी एक एक कर न जाने कितने लोगों की मौत होती गई। सिर्फ जापानी ही नहीं थे जिन्होंने अपनी जान कमाई इस परमाणु बम की वजह से असंख्य कोरियाई भी थे जिन्हें जबरन जापान लाया गया था मेहनत मजदूरी करने के लिए उनकी भी लाशें चारों तरफ बिखरी हुई थी ऐसे ही छोड़ दिया गया था उन लाशों को और सैकड़ों कौए आकर उन पर चोंच मार रहे थे 6 अगस्त के इस हादसे के बाद पुनः 9 अगस्त को नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया काफी लोगों की जान गई जापानी भी कोरियाई भी साथ ही अमेरिका के भी कुछ लोग मारे गए वही अमेरिका जिसने हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बम गिराए चीन के लोग भी रूस के लोग भी इंडोनेशिया के लोग भी इस हादसे का शिकार हुए कई साल बीत गए इस बात को पर मीचन अभी भी सात साल की दिखती है जरा भी बड़ी नहीं हुई उस चकाचौंध रोशनी वाले परमाणु बम की वजह से ही ऐसा हो गया यह ख्याल आते ही मां की आंखें भर आती हैं कभी कभी मीचन के सिर में खुजली होती है वो सिर पर हाथ लगाती हैं जब माँ उसके बालों को हटाकर ध्यान से उसके अंदर झांकती हैं तो बालों के बीच में कुछ चमकीली चीज दिखाई देती है हेयर पिंट से पकड़कर खींचती हैं तो वो टुकड़ा बाहर आ जाता है चक्का चौंद के समय की कहीं से उड़कर सिर में आ गया था ये कांच का टुकड़ा पापा के बदन में तो साथ, साथ गड्ढे जैसे गहरे घाव थे धीरे धीरे सभी भर गए और वो पूरी तरह अच्छे हो गए लेकिन जैसे ही अगली बारिश हुई शरद ऋतु के अवसर पर कुछ दिन तक सारे के सारे बाल झड़ गए खून की उल्टियाँ काफ़ी होने लगी और फिर उन्होंने दम तोड़ दिया बाद में सारे बदन पर दाने दाने निकल आए थे बैंगनी रंग के ऐसे भी कई लोग थे जिनके बदन पर कोई घाव नहीं था ना था कहीं जलने का निशान बहुत खुश थे वे लोग और कहते थे मैंने जान छुड़ा ली लेकिन वैसे लोग भी पापा की अवस्था में पहुंच गए और दिन बीतने के साथ इस संसार से विदा होते चले गए ऐसे भी लोग थे जो बाहर से आए थे जले हुए हिरोशिमा शहर में अपने प्रियजनों को ढूंढने पर उनकी भी मौत हो गई बिना कोई घाव हुए पैंतीस साल बीत गए उस हादसे को लेकिन आज भी काफ़ी लोग अस्पतालों में भर्ती हैं और वे भी एक एक करके चिर में विलीन होते जा रहे हैं उसके बाद हर वर्ष 6 अगस्त का दिन आता है हिरोशिमा शहर की सातों नदियाँ तैरते हुए तोरो नामक दीपों से भर जाती हैं उस चकाचौंध में शहीद हुए प्रियजनों के नाम उन दीपों पर अंकित किए जाते हैं भैया माँ पापा चियोचन, तोमीचन, पल भर में ही पूरी नदी दीपों के जगमगाहट से आच्छादित हो जाती है हिरोशिमा की सातों नदियाँ मानो आग की धारा के रूप में प्रवाहित हो रही हों, धीरे धीरे मंद गति से समंदर की ओर प्रवाहित हो रही हूँ उस चकाचौंध वाले दिन जैसे लोगों के मृत शरीर प्रवाहित हो रहे थे समंदर की ओर वैसे ही आज प्रवाहित हो रही हैं दीप की ज्वाला मीचन ने भी दीप पर लिखा सिर्फ पापा एक और दीप पर उसने लिखा अबाबील प्यारी सी और उसे जल में प्रवाहित कर दिया है माँ के बाल अब सफ़ेद हो चुके हैं अक्सर कह उठती नीचन के बाल सहलाते हुए जो अभी भी सात साल की ही लगती है वैसा अच्छा कचौंद वाला परमाणु बम कभी नहीं गिरता अगर इंसान उसे नहीं गिराता